हमारी छोटी सी बिल्ली रिया और युवान ने एक बिल्ली पाल रखी थी एक दिन वो कहीं खो गई वो ढूंढने पर भी नहीं मिली तीन दिन बीत गए चौथे दिन म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ आवाज कहा से आ रही है रिया ने सीढ़ी पर चढ़कर देखा हमारी बिल्ली छज्जे पर है युवान उसके बच्चे भी हैं जल्दी आकर देख रिया जोर से चिल युवान ने भी ऊपर चढ़कर देखा बिल्ली एक टोकरी में लेटी हुई थी पास ही उसके पांच बच्चे सिमट कर लेटे हुए थे रिया और इवान को उन पर बेहद गर्व था जो भी घर आता उन्हें बिल्ली के बच्चे दिखाकर वे खुश होते दिल बिल्ली के बच्चे बड़े होने लगे वे इधर उधर भागते एक दूसरे के ऊपर चढ़कर झगड़ते लोट लोट कर खेलते मटके बर्तन आदि के अंदर घुसकर उन्हें लुटका देते रिया और इवान ने भूरे रंग के बच्चे को अपने पास रख लिया उसे पूछी कहकर बुलाने लगे बाकी चार बच्चों को अपने मित्रों को दे दिया पूछी को खाना देते साथ खेलते खेलते उन्हें समय का पता ही नहीं चलता उसे अपने साथ ही सुनाते एक दिन रिया और इवान पुशी को अपने साथ बाहर ले गए थी उसे पकड़ने के लिए पुशी उछलने कूदने लगी इस हरकत को देखकर सभी बच्चे, बच्चे मग्न हो गए अंधेरा हो गया जब बच्चे घर लौटने लगे तो पुशी को पुकारा पर वो कहीं नजर नहीं आए दोनों बच्चे रोते हुए घर पहुंचे रात रात में दोनों हाथ में किताब लिए पढ़ने की कोशिश कर रहे थे पर उनका मन तो कहीं और ही था बेचारी उसे दूध कौन देगा इस ठंड में वो कहा सोएगी दोनों उसी के बारे में बात करते रहे अचानक कोने में रखी हुई टोपी सरकती भी नजर आई दोनों घबराए टोपी सरकती करने लगी माँ माँ जरा इधर देखो टोपी अपने आप चल रही है। वे भी कर रही। टोपी के बाहर हिलती हुई भूरे रंग की पूछ देख हंस पड़ी ओह ये तो हमारी पूछी है तुम यहाँ छिपी हो हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा कहते हुए बच्चों ने उसे उठाया और प्यार से पुस्कारने लगे रूस की कथा